माँ की बातें श्री नलिन बिहारी सरकार चंद्रकोड़ा ध्यान जब की बात उठाने पर माँ ने कहा ध्यान जब का एक नियमित समय रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि कब अनुकूल क्षण क्षण अर्थात अनुकूल समय काम की सफलता के बारे में माँ ने एक दिन एक कहावत कहा जान करे धने जने ता करे क्षणेर गुने मनुष्य और संपत्ति होने से जो नहीं हो पाता वह अनुकूल समय होने से हो जाता है क्षण आएगा कहा नहीं जा सकता अचानक वह समय कब उपस्थित होगा भनक भी नहीं लगेगी इसलिए कितनी भी झंझट क्यों न हो नियम पालन करना बहुत जरूरी है मैं काम की झंझट या बीमारी आदि सभी लगी रहती है इसलिए सब समय नियम का पालन करना संभव नहीं होता माँ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 बेटा यह प्रकृति का नियम है जैसे अमावस्या पूर्णिमा है ना वैसे ही मन कभी अच्छा तो कभी बुरा रहता है माँ जब जयराम बाटी से बाग बाजार जाती तब मुझे बीच बीच में जयराम बाटी जाकर वहाँ का समाचार आदि लेते रहने को कहा करती मैं उनके इस आदेश का यथा साध्य पालन करने की चेष्टा करता लेकिन उनके जयराम बाटी न रहने पर वैसा आनंद न आता यह बात मैंने माँ को पत्र लिखकर बताई थी माँ के जयराम बाटी लौटने पर बातचीत के बीच उन्होंने मुझसे कहा ये न रानी महाराजन क्या कह रही हो सुनो माँ इस बार कलकत्ता जाते समय महाराजन को न हटाकर उसे बड़ी मामी की सहायता के लिए रख गई थी ग्रीष्मकाल की बात है महाराजन माँ के कमरे में पुराने घर में दरवाजे के सामने बरामदे में मसीर मसहरी लगाकर सोई थी उसने स्वप्न में देखा माँ एक हाथ में फूलों की डाली और दूसरे हाथ में पानी का घड़ा लेकर मानो स्नान करके लौटी है आकर वे बोली उठो उठो यहाँ से यह कहकर दरवाजे के सामने सोने के लिए उन्हें डांट रही है महाराज के स्वप्न की पूरी बात सुनकर माँ ने हँसते हुए कहा सुनो तो बेटा कौन जाने यह क्या कह रही है एक दिन बातचीत में मैंने कहा माँ संसार में रहकर कोई काम नहीं होता उसके उत्तर में उन्होंने कहा बेटा संसार महादलदल है दलदल में फंसने से निकलना मुश्किल है ब्रह्मा विष्णु शास्व में आ जाते हैं फिर मनुष्य की क्या विसात है उनका नाम लेना नाम लेते लेते वे ही एक दिन बंधन काट देंगे उनके बिन काटे क्या कोई उपाय है बेटा उनमें खूब विश्वास रखना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 मुझे जो कुछ करना था मैंने उसी समय दीक्षा के समय कर दिया है पर यदि अभी शांति चाहते हो तो साधन भजन करो नहीं तो मृत्यु के समय शांति प्राप्त होगी एक बार बेलूर मठ का उत्सव देखने के लिए घर से रवाना होकर रास्ते में मेदिनीपुर में किसी कार्य उतरा वहाँ से उस दिन रात में गाड़ी न पकड़ पाने के कारण अगले दिन जाना हुआ संध्या के समय कलकत्ता पहुँच कर का दर्शन किया देखती ही माँ ने कहा उत्सव देखा तो नहीं माँ उत्सव नहीं देख पाया कहकर मैंने रास्ते की घटना कह सुनाई यह सुनकर माँ ने कहा चाहे जिस तरह से हो पहले उद्देश्य पूरा कर लेना चाहिए इसीलिए तो बेटा यह सब उत्सवादी नहीं देख पाए पहले का काम पहले कर लेना चाहिए बाद में बोली कल यहाँ आकर ठाकुर का प्रसाद पाना आहार के बारे में माँ कहती जब भी जो कुछ खाओगे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 दक्षिणेश्वर जाते समय मुझे खूब बुखार हो आया था बिल्कुल होश नहीं था उस समय देखा कि एक बिल्कुल काली लड़की धूल से सने पैर लिए मेरे सिरहाने बैठकर मेरा सिर सहला रही है धूल से सने पैर देखकर मैंने पूछा माँ किसी ने क्या पैर धोने को पानी नहीं दिया उसने कहा नहीं माँ मैं अभी तुरंत चली जाऊँगी तुम्हें देखने आई हूँ भय की बात क्या है अच्छी हो जाओगी